विवेकानंद साहित्य पत्रावली स्वामी अखंडानंद को लिखित ओम नमो भगवते राम कृष्णाया गाजीपुर मार्च अट्ठारह सौ प्राणाधिकेशु कल तुम्हारा पत्र पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई मैं इस समय यहाँ के अद्भुत योगी और भक्त पौहारी जी के पास ठहरा हूँ वे अपने कमरे से कभी बाहर नहीं आते दरवाजे के भीतर से ही बातचीत करते हैं कमरे के अंदर एक गुफा में वे रहते हैं कहा जाता है कि वे महीनों समाधिस्थ रहते हैं उनमें अद्भुत दीक्षा है अपना बंग भक्ति और ज्ञान प्रधान है वहाँ योग की कभी चर्चा तक नहीं होती जो कुछ है वह केवल विचित्र स्वास्थ्य साधन इत्यादि हठ योग वह तो केवल एक प्रकार का व्यायाम है इसीलिए मैं इस अद्भुत राजयोगी के पास ठहरा हूँ इन्होंने कुछ आशा भी दिलाई है यहाँ एक सज्जन है जिनके छोटे बगीचे में एक सुंदर बंगला है मैं वहाँ ठहरना चाहता हूँ वह बगीचा बाबा जी के निवास स्थान से निकट है वहाँ बाबा जी का एक भाई रहकर साधुओं की सेवा करता रहता है मैं उसी स्थान पर भिक्षा लिया करूँगा यह लीला अंत तक देखने के लिए मैंने पहाड़ों पर जाने का अपना इरादा अभी स्थगित कर दिया है दो महीने से मुझे कमर में वात पीड़ा हो रही है जिसके कारण पहाड़ों पर चढ़ना असंभव होगा अतएव यहाँ रुककर देखूं कि बाबा जी से क्या मिलता है मेरा मूल मंत्र है कि जहाँ जो कुछ अच्छा मिले सीखना चाहिए इसके कारण बराहनगर में मेरे बहुत से गुरु भाई सोचते हैं कि मेरी गुरु भक्ति कम हो जाएगी इन्हें मैं पागलों तथा कट्टर पंथियों के विचार समझता हूं, क्योंकि जितने गुरु हैं वे सब एक उसी जगत गुरु के अंश तथा आभास स्वरूप हैं यदि तुम गाजीपुर आओ तो गोरा बाजार में सतीश बाबू या गगन बाबू से मेरा ठिकाना पूछ लो अथवा पौहारी बाबा को तो यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है उनके आश्रम पर जाकर पूछ लेना कि परमहंस जी कहाँ रहते हैं लोग तुम्हें मेरा स्थान बता देंगे मुगल सराय के पास दिलदार नगर नामक एक स्टेशन है जहां से तुमको ब्रांच रेलवे द्वारा तारीघाट तक जाना होगा तारीघाट से गंगा पार करके तुम गाजीपुर पहुंचोगे। अभी तो मैं कुछ दिन गाजीपुर में ठहरूंगा, देखता हूं बाबा जी क्या करते हैं यदि तुम आ गए तो हम दोनों साथ साथ बंगले में कुछ दिन रहेंगे और फिर पहाड़ों पर या किसी दूसरी जगह जहाँ इरादा होगा चलेंगे बारा में किसी को इस बात की सूचना ना देना कि मैं गाजीपुर में ठहरा हूँ साषीर्वाद सतत मंगलाकांक्षी नरेंद्र